पाठ आठ कैन और हाबीर सत्य परमेश्वर तभी स्वीकार करता है जब उसके अनुसार चलते हैं, बाइबल आयत परमेश्वर दीन लोगों की दुआई को नहीं भूलता और जो उन्हें सताते हैं उन्हें सजा देता है भजन संहिता नौ बारह परिचय आदम और हवा उनके पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए आज के पाठ में आदम और हवा और उनके पुत्रों के बारे में जानेंगे आइए देखते हैं कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ उनके पाप के कारण उत्पत्ति चार एक ऐसी दो जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने युवा की सहायता से एक पुरुष पाया है फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भीड़ बकरियों का चरवाहा बन गया परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना हवा जानती थी कि परमेश्वर जीवन का स्रोता है कैन और हाबिल का जन्म पाप में हुआ उनके माता पिता के पाप के कारण जिस मनुष्य की परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उत्पत्ति की परमेश्वर को जाने परमेश्वर से प्यार करे परमेश्वर का आज्ञा पालन करे अब शैतान के द्वारा प्रभावित हो गया वे परमेश्वर से अलग होने को रोकने के लिए कुछ भी न कर सके किंतु कृपयालु परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए मार्ग तैयार कर दिया कि वे परमेश्वर के समीप आ सके बाइबल यहां नहीं बताती कि किस प्रकार आराधना करने का नियम दिया लेकिन बाद में बाइबल में नियम को विस्तार पूर्व बताया गया है कि किस प्रकार कैसे और कहाँ पर परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य भेंट चलाना है परमेश्वर की नियमित रूप से आराधना करने के लिए पाप रहित होना जरूरी है तो एक पाप रहित मेमने को मारना है और उसका खून बहाना है इस प्रकार का उन्हें निर्देश दिया गया था क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को भेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्राचित किया जाए क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्राचित होता है इब्रानियों नौ बाईस और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू बहाये क्षमा नहीं होती उत्पत्ति चार तीन से पाँच कुछ दिनों के पश्चात कैन योवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चरबी भेंट चढ़ाई तब यहवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन और हाबिल परमेश्वर के बारे में जानते थे क्योंकि वे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे हाबिल ने पहलोटे में को मारकर उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न हुआ कैन ने अपनी खेती में से कुछ हिस्सा भेंट के रूप में चढ़ाया परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया परमेश्वर ही तय करता है कि किस प्रकार के बलिदान स्वीकार योग्य है कैन और हाबिल नहीं हम तभी परमेश्वर के समक्ष स्वीकार योग्य बलिदान चढ़ा सकते हैं जब हम स्वीकार करने कि हम पापी हैं और केवल परमेश्वरी में उद्धार दे सकता है कैन ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसने अपनी इच्छा के अनुसार भेंट को चढ़ाया उत्पत्ति चार छह से सात तब योवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और, हो और तू उस पर प्रबुदा करेगा परमेश्वर के अत्यधिक प्रेम के कारण परमेश्वर ने उसे चिताया कि वह अपने पाप पर विजय प्राप्त करे उत्पत्ति चार आठ नौ तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया तब योवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है उसने कहा मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ परमेश्वर जानता था कि कैन ने अपने भाई को मार दिया किंतु परमेश्वर चाहता था कि कैन अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष मान ले उत्पत्ति चार से पंद्रह उसने कहा तू क्या किया है तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी और चिल्लाकर मेरी दवाई दे रहा है इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शरा है चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहुत भड़काने वाला और भगौड़ा होगा तब कैन युवा ऐसी कहा मेरा दंड सहने से बाहर है देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहुत भड़काने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा इस कारण योवा ने उससे कहा जो कोई कैन को घात करेगा उसे सात गुना पलटा लिया जाएगा और योवा ने कैन के लिए चिन्ह ठहराया ऐसा न हो की कोई उसे पाकर मार डाले परमेश्वर पाप का दंड देता है उत्पत्ति चार सोलह तब कैन युवा के सम्म से निकल गया और नोद नाम देश में गया जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा कैन ने परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को मानने और दीन बनने को अस्वीकार कर दिया परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि पहले हम अपने पापों को छोड़े तब वह हमें उद्धार देगा बल्कि परमेश्वर कहता की हम उस पर विश्वास करे की वह हमें बदलेगा उत्पत्ति पांच तीन से पांच जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम श्वेत रखा और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। और आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई इसके बाद वह मर गया आदम और अहबा के तीसरा पुत्र हुआ यह वही है जिसके द्वारा परमेश्वर छुटकारा देने वाले को भेजेगा और इसके बाद आदम और हवा की मृत्यु हो गई पाप के कारण मृत्यु संपूर्ण मनुष्य जाति में फैल गई रोमियो पांच बारह इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गयी इसलिए की सब ने पाप किया उत्पत्ति पांच बाईस और मतु सेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साल चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई और हनोक की कुल आयु तीन वर्ष की हुई हनोक जो कि आदम का वंशज था और उसका जन्म भी पाप में हुआ था लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया उसने लोगों को चेतावनिया दी कि परमेश्वर उनके बुरे कार्यो का दंड देगा एक चौदह से पंद्रह और अनोक ने भी जो आदम से सातवी पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब न्याय करे और सब भक्तिनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए अनोक की मृत्यु नहीं हुई किंतु वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग उठा लिया गया परमेश्वर की जो इच्छा होती है वह परमेश्वर करता है क्योंकि वह परमेश्वर है व्याख्या परमेश्वर एक नियम का परमेश्वर है और वो ही परिणय करता है कि किस प्रकार का बलिदान स्वीकार योग्य है परमेश्वर सर्व है इसीलिए हर एक बलिदान के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है परमेश्वर वह जानता है परमेश्वर हमारे विचारों को भी जानता है